शो टॉक कृष्ण स्मृति नंबर 15 श्री अरविंद के कृष्ण दर्शन के बारे में कुछ कहने का बाकी रह गया उनका कृष्ण दर्शन आपने अहमदाबाद में अहमदाद ने बताया था कि बहुत हद तक मानसिक प्रक्षेपण हो सकता है तो वो महापंडित थे इसलिए उनको जो दर्शन हुआ और उनकी अभिव्यक्ति वो पंडित थे रेशनल आदमी थे जर्मन फिलोसोफर की तरह रेशनल आदमी थे तो अभिव्यक्ति रेशनल अभिव्यक्ति तो रेशनल ही होगी मगर उनकी जो अनुभूति थी वो तो कृष्ण दर्शन की जो अनुभूति वो निष्ठी नहीं हो सकती और फिर एक दूसरा सवाल पूछा गया अर्जुन का यंत्र हो जाना इंस्ट्रूमेंट बन दर्शन या क्राइस्ट का दर्शन या बुद्ध या महावीर का दो प्रकार से संभव है एक जिसको मेंटल प्रोजेक्शन कहें मानसिक विक्षेपण कहें जबकि वस्तुता कोई सामने नहीं होता लेकिन हमारे मन की वृत्ति ही आकार लेती है जबकि वस्तुता हमारा विचार ही आकार लेता है जबकि वस्तुता हम ही बाहर भी रूप के निर्माता होते हैं। मानसिक प्रक्षेपण मेंटल प्रदर्शन से मतलब ये है कि वस्तुतः उस प्रक्षेपण उस रूप उस आकृति के पीछे कोई भी नहीं होता मन की ये भी क्षमता है मन की ये भी शक्ति है जैसे रात हम स्वप्न देखते हैं, ऐसे ही हम खुली आँख से भी सपने देख सकते हैं। एक तो ये संभावना है दूसरी संभावना कृष्ण दर्शन की कृष्ण रूप के दर्शन की संभावना नहीं कृष्ण आकृति के दर्शन की संभावना नहीं दूसरी संभावना कृष्ण चेतना में डूबे होने की कृष्ण चेतना के विस्तार के अनुभव की कृष्ण चेतना के साक्षात्कार की संभावना है। जैसा मैंने कल कहा था कि एक तो सागर रूप कृष्ण और एक लहर रूप कृष्ण लहर रूप कृष्ण का उपयोग उनके सागर रूप अनुभव के लिए किया जा सकता है उनके चित्र उनके प्रतीक उनकी मूर्ति का उपयोग उनके सागर रूप दर्शन के लिए किया जा सकता है लेकिन जब उनका सागर रूप दर्शन हुआ तब कृष्ण की प्रतिमा विदा हो जाएगी विलीन हो जाएगी और कृष्ण की आकृति खो जाएगी शून्य हो जाएगी कृष्ण की प्रतिमा का उपयोग हो सकता है उनके विराट दर्शन के प्राथमिक बिंदु की तरह लेकिन अगर किसी को विराट का तो दर्शन नहीं होता कृष्ण की प्रतिमा का ही दर्शन होता है कृष्ण की आकृति का ही दर्शन होता है तो वो सिर्फ मानसिक प्रक्षेपण है तो जिसको कृष्ण चेतना का दर्शन होगा उस चेतना का अनुभव आकृति का अनुभव नहीं उस चेतना का अनुभव अनुभव नहीं सिर्फ नाम की बात होगी कि वैसा आदमी चूंकि कृष्ण को प्रेम करता है या कृष्ण की आकृति से उसने यात्रा की है इसलिए इस अनुभव को कृष्ण चेतना का अनुभव कहेगा अगर किसी दूसरे आदमी को यही अनुभव हुआ हो यही होगा अनुभव बुद्ध की आकृति से भी हो जाएगा जीसस की आकृति से भी हो जाएगा तो जीसस से चलने वाला इसको क्राइस्ट का अनुभव कहेगा कृष्ण से चलने वाला कृष्ण का अनुभव कहेगा लेकिन ये अनुभव सागर रूप का है अरविंद जिस अनुभव की बात कर रहे हैं वो कृष्ण की आकृति और कृष्ण के व्यक्तित्व के अनुभव की बात कर रहे हैं वे कहते हैं कृष्ण ही उनके सामने साकार खड़े ऐसा अनुभव प्रक्षेपण मेंटल प्रोजेक्शन, इसका बड़ा सुख है इसका बड़ा रस लेकिन है ये हमारे मन का विस्तार ये हमारे मन ने ही चाहा है ये हमारे मन का ही खेल है ये हमारे मन ने ही फैलाया और जाना है मन से हम शुरू कर सकते हैं अंत नहीं होना चाहिए मन से हम शुरू करेंगे ही लेकिन अंत तो अमन पर नो माइंड पर होना चाहिए बड़े मजे की बात है कि जहां तक रूप है वहां तक मन होता है जहाँ तक आकृति है वहाँ तक मन होता है जहाँ रूप और आकृति नहीं होती वहाँ मन खो जाता है वहाँ मन के होने का उपाय नहीं मन का भोजन है आकृति रूप सगुणता अगर सगुण खो जाए तो मन भी खो जाता है और जिस कृष्ण के दर्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो मन के रहते नहीं होगा वो मन के खोने पर होता है तो जिनने भी कभी कहा हो कि हमें ने कृष्ण को व्यक्ति रूप में जाना और पहचाना और देखा और मिले ये वे विराट चेतना के पर्दे पर अपने मन की आकृति को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे रात फिल्म के पर्दे पर पीछे प्रोजेक्टर होता है और फिल्म के पर्दे पे चीजें दिखाई पड़नी शुरू हो जाती हैं जो वहाँ नहीं है वहाँ सिर्फ कोरा पर्दा है ऐसे ही हमारे मन का उपयोग हम प्रोजेक्टर की भांति कर सकते हैं करते हैं लेकिन ये अनुभव आध्यात्मिक अनुभव नहीं है ये अनुभव साइकिक एक्सपीरियंस है मानसिक अनुभव है सुख इससे मिलेगा क्योंकि कृष्ण को जानना कृष्ण को देख लेना बड़ा तृप्तिदायी होगा लेकिन ये सुखी है ये आनंद नहीं है और न सत्य की अनुभूति है अरविंद पंडित थे इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ कि उनका जो अनुभव प्रद्यक्षण है ऐसी बात नहीं है अनुभव का जो ढंग है वो प्रोजेक्शन का है अनुभव की जो वे चित्रण कर रहे हैं जो वर्णन कर रहे हैं वो प्रोजेक्शन का है और अगर सागर रूप कृष्ण का अनुभव हो या सागर रूप क्राइस्ट का उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता तो वो अनुभव कभी खोएगा नहीं वो एक बार हुआ कि हुआ इसके बाद उसके अतिरिक्त कोई अनुभव ही नहीं बचेगा इसके बाद वृक्षों में पौधों में पत्थर में लोगों में सब तरफ कृष्ण ही दिखाई पड़ने लगे लेकिन प्रोजेक्शन तो आएगा और चला जाएगा वो एक क्षण उगेगा और खो जाएगा ये भी ध्यान लेने जैसी बात है कि प्रोजेक्शन का जो अनुभव है मानसिक चित्रों का जो देख लेना है उसे अरविंद पंडित होने की वजह से नहीं देख पा रहे क्योंकि पंडित चित्रों को देखने में असमर्थ होता है अरविंद की एक और दिशा भी है वो काव्य की दिशा है अरविंद पंडित ही नहीं महाकवि भी है। और रविन्द्रनाथ से कम हैसियत के कवि नहीं है अरविंद और अगर नोबेल प्राइज उन्हें नहीं मिल सका तो इसका कारण ये नहीं है कि उन्होंने रविन्द्रनाथ से कम है सिद्ध की कविता लिखी उसका कुल कारण यह है कि उनकी कविता दुरूर है और समझ में नहीं आ सकी सावित्री दुनिया के श्रेष्ठतम महाकाव्यों में एक है दस पांच महाकाव्य उसकी कोठी के महाकाव्य पंडित तो नहीं देख सकता प्रोजेक्शन लेकिन अरविंद का कवि देख सकता है और अरविंद के भीतर जो कवि की क्षमता है वही आसान कर देगी उन्हें कि वो कृष्ण को देख ले उनका कवि हृदय ही प्रदर्शन कर पाता है प्रक्षेपण जो है वो कवि हृदय के लिए आसान है शुष्क तर्क अक, अकेला अगर उनके जीवन में हो तो ये प्रक्षेपण भी नहीं हो सकता उन्होंने जो अभिव्यक्ति की है अतिबुद्धिवादी शब्दों में इस कारण नहीं कह रहा हूं कि वे सिर्फ जानकार है क्योंकि अभिव्यक्ति तो तर्क के और बुद्धि के शब्दों में करनी ही होती है लेकिन ये शब्द किसी पार की कोई खबर नहीं लाते किसी ट्रांसेंडेंस की कोई खबर नहीं लाते हम शब्दों का प्रयोग दो तरह से करते सकते तो शब्दों का प्रयोग हम ऐसा कर सकते हैं जबकि शब्दों का अर्थ शब्द की सीमा के भीतर होता है जितना बड़ा शब्द होता है उतना ही बड़ा अर्थ होता है एक शब्द का प्रयोग हम ऐसा कर सकते हैं जो कभी कभी करते हैं जबकि अर्थ तो बड़ा होता है और शब्द छोटा होता है अरविंद किसान उल्टा मामला उनके शब्द बहुत बड़े हैं, अर्थ बहुत छोटा है अरविंद बहुत बड़े शब्दों का उपयोग करते हैं लंबे लंबे शब्दों का उपयोग करते शब्द से अर्थ अगर ज्यादा हो तो ट्रांसेंड करता है और मिस्त्री में प्रवेश कर जाता है और अगर शब्द अर्थ से बहुत बड़ा हो तो ज्यादा से ज्यादा फिलोसॉफी में बल्कि फिलोसोफी भी ना कह के फिलोलॉजी में दर्शन में भी नहीं भाषा शास्त्र में प्रवेश कर जाता है शब्द से बड़ा अर्थ जब शब्द लेके चलता है तो गर्भित हो, हो जाता है प्रेग्नेंट हो जाता है अरविंद का कोई शब्द प्रेग्नेंट नहीं है उसमें कुछ गर्भ नहीं है उसके पार जाने वाला उसमें कोई सूचक एरो नहीं। ऐसा नहीं है कि शब्द हर क्षण शब्द के पार की सूचना दे रहा हो अरविंद के शब्दों का सारा उपयोग ऐसा है कि शब्द पूरी सूचना दे रहा है जितना उसमें अर्थ में बल्कि अर्थ से भी ज्यादा कारण है उसके जैसा मैंने सुबह आपसे कहा कि अरविंद का सारा शिक्षण जहां हुआ वहां उन दिनों जैसा विज्ञान पर डार्विन हावी था ठीक वैसे फिलोसॉफी पर हीगल हावी था हीगल ने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया है जिनमें अर्थ उतना नहीं लेकिन इतने जटिल और बड़े शब्दों का उपयोग किया है कि कीगिल को पढ़ते वक्त पहला जो असर पड़ता है वो बहुत प्रोफ़ाउंडिटी का है वह ऐसा लगता है कि बड़ी गहरी बातें कही जा रही क्योंकि अक्सर हमें जो बात समझ में नहीं आती उसे हम गहरा समझ लेते हैं ये उल्ट जरूरी रूप से सच नहीं है जो बात समझ में नहीं आती वो जरूरी रूप से गहरी नहीं होती हालाकि ये जरूर सच है की जो गहरी होती है वो आसानी से समझ में नहीं आती <laughs> लेकिन इसमें उल्टा खेल चल जाता है तो हीगल ने बड़े कठिन और बड़े दुरु और लंबे शब्दों का प्रयोग किया है और जिसको कहना चाहिए बहुत ब्रैकेटेड लैंग्वेज का उपयोग किया है बड़े कोष्टक पे कोष्टक लगाए हैं भाषा में उसकी वजह से बहुत जाल हो गया है और समझना मुश्किल हो गया है लेकिन जैसे जैसे हीगल स्कॉलरशिप आगे बढ़ी वैसे वैसे हीगल की प्रतिमा छोटी होने लगी क्यूँकी जितना ही समझ में आया उतना ही पाया कि इस को कहना बहुत कम है लेकिन कहता बहुत लंबे रास्तों से अरविंद का भी कहने का ढंग हिगलियन है वो हिगिल जैसे ही सिस्टम मेकर है तो वो कहते तो बहुत कम है शब्द बड़े उपयोग करते हैं लंबे उपयोग करते हैं बहुत लंबा चक्कर लेते हैं अभिव्यक्ति तो बुद्धिगत रूप से करनी पड़ेगी लेकिन अभिव्यक्ति निरंतर ही अपने से पार का इशारा बनती हो तो इस बात की खबर लाती है कि उस आदमी ने शब्दों के पार भी कुछ जाना है लेकिन सब शब्दों में समा जाता हो तो इस बात की खबर नहीं मिलती और फिर सारा अरविंद को पह जाने के बाद मुंह में जो स्वाद छूट जाता है वो सिर्फ शब्दों का है मुंह में जो स्वाद छूट जाता है वो अनुभव का जरा भी नहीं कई बार कोई आदमी बिल्कुल न बोले तो उसकी मौजूदगी भी मुंह में अनुभूति का स्वाद छोड़ सकती है कई बार कोई बहुत बोले तो भी मुंह में सिर्फ शब्दों का स्वाद छूट जाता है अनुभव का कोई स्वाद नहीं छूट पाता अभिव्यक्ति तो बुद्धिगत होगी ही लेकिन जब अनुभूति की अभिव्यक्ति होगी तो वो साथ ही साथ बुद्धि को अतीत और अतिक्रमण करने वाली भी होती है वो हर बार सूचना कर जाती है कि कुछ कहने योग था जो नहीं कहा जा सका है अरविंद को देख के ऐसा लगेगा कि जो भी कहने योग था उससे भी ज्यादा अरविंद कह सके तो रविन्द्रनाथ का मुझे एक स्मरण आता है उससे आपके समझ में आए रविन्द्रनाथ मरने के कुछ घड़ियों पहले ही एक मित्र ने रविन्द्रनाथ को कहा कि तुमने तो गा जो तुम्हें गाना था अब तुम शांति से सुख से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए विदा हो सकते हो तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके पृथ्वी पर रविन्द्रनाथ ने आंख खोली और कहा कि कैसी गलत बात कर रहे हो मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूँ परमात्मा ऐसी अभी तो मैं साच जमा पाया था बैठा पाया था ठोक पीट के मृदंग को सितार को तैयार कर पाया था और ये विदा होने का वक्त आ गया अभी मैंने गाया कहा अभी जिसको लोगों ने मेरे गीत समझे है वो केवल साज का ठोक पीटना था अब साज तैयार हो गया और मेरे जाने का क्षण आ गया अभी मैं वो कह कहा पाया जो मुझे कहना था लेकिन अगर कोई अरविंद से कहे तो अरविंद ये ना कह सकेंगे अरविंद बिल्कुल कह चुके हैं जो उन्हें कहना था बड़े ढंग से और व्यवस्था से कह चुके हैं अरविंद और रविंद में मैं कहूंगा कि रविंद्र कहीं ज्यादा मिस्टिक हैं बजाय अरविंद के ज्यादा रहस्य की तरफ उनके इशारे अरविंद के इशारे बहुत साफ हैं, नॉन मिस्टिक है रहस्य की तरफ नहीं और क्या एक बात पूछी कुछ और पूछ इंस्ट्रूमेंट हाँ एक बात और पूछी है वो ये पूछी है कि अगर अर्जुन सिर्फ निमित्त मात्र और जो होना था वो होना है जो हो चुका है वही होना है जो तो फिर अर्जुन के व्यक्तित्व का क्या होगा तो फिर एक इंस्ट्रूमेंट एक साधन रह जाएगा इसे ऐसा समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी सरलता से कुछ सत्य दिखाई पड़ेंगे अगर किसी व्यक्ति को इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए तो उसका व्यक्तित्व नष्ट होता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट बन जाए तो उसका व्यक्तित्व खिलता है नष्ट नहीं होता अगर कोई दबाव डाल के किसी आदमी को साधन बना दे तो उस आदमी की आत्मा मर जाती लेकिन अगर कोई अपने ही हाथ से समर्पण कर दे और सब छोड़ दे और साधन बन जाए तो उसकी आत्मा पूरी तरह खिल जाती उसका व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता फुलफिल्ड हो जाता जो फर्क है असल में वो ये नहीं है फर्क इतना ही है कि अगर मेरे ऊपर जबरदस्ती आप हथकड़ियां डाल दें तो मैं गुलाम हो जाता और अगर मैं हथकड़िया उठा के आपको दे दू कहूँ की मेरे हाथ में डाल दें तो मैं गुलामी का भी नियंता हो जाता मैं अपनी गुलामी को भी निर्धारक हो जाता हूँ मैं निरंतर डायोजीनिस की कहानी कहता हूँ वो आपको कहना अच्छा होगा डायोजनीस गुजरता है एक जंगल से नंगा फकीर अलमस्त आदमी कुछ लोग जा रहे हैं गुलामों को बेचने बाजार उन्होंने देखा इस डायोजनीस को सोचा कि ये आदमी पकड़ में आ जाए तो दाम अच्छे मिल सकते और ऐसा गुलाम कभी बाजार में बिका भी नहीं बड़ा शानदार है ठीक महावीर जैसा शरीर अगर किसी आदमी के पास था दूसरे फकीरों में तो वो डायस के पास था तो मैं तो ये निरंतर कहते हूँ कि महावीर नग्न इसलिए खड़े हो सके कि वो इतने सुंदर थे कि ढांक नहीं हो कुछ था नहीं बहुत सुंदर व्यक्तित्व था वैसा डायोजनीस का भी व्यक्तित्व था गुलामों ने लेकिन सोचा कि हम हैं तो आठ लेकिन इसको पकड़ेंगे कैसे ये हम की भी मिट्टी कर दे सकता है यह अकेला काफी मगर फिर भी उन्होंने सोचा कि हिम्मत बांधो और ध्यान रखे जो दूसरे को दबाने जाता है वो हमेशा भीतर अपने को कमजोर समझता ही वो सदा भयभीत होता है ध्यान रखें जो दूसरे को भयभीत करता है वो भीतर भयभीत होता ही है सिर्फ वही दूसरे को भयभीत करने से बच सकते हैं जो अभय है अन्यथा कोई उपाय नहीं असल में वो दूसरे को भयभीत ही इसलिए करता है कि कहीं वो हमें भयभीत न कर दे मैली ने लिखा है कि इसके पहले कि कोई तुम पर तो आक्रमण करे तुम आक्रमण कर देना यही सुरक्षा का श्रेष्ठतम उपाय है डरा हुआ आदमी वो आठों डर गए बड़ी गोस्ट करके बड़ा पक्का निर्णय करके चर्चा करके वो आठों एकदम से हमला करते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं अगर डायोजनिज्म के हमले का जवाब देता तो वो मुश्किल में न पड़ते क्योंकि उनकी योजना में इसकी चर्चा हो गई थी डायोजनिज्म के बीच में आंख बंद करके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता और कहता है क्या इरादे क्या खेल खेलने का इरादा है वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए क्या कहे उन्होंने कहा कि माफ करे हम आपको गुलाम बनाना चाहते है डायोजनिज्म का इतने जोर से कूदने की क्या जरूरत ना समझो निवेदन कर देते हम राजी हो जाते इतना उछल कूद इतना छिपना छिपाना ये सब क्या कर रहे बंद करो ये सब कहा है तुम्हारी जंजीरें वो तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं ऐसा आदमी कभी नहीं देखा था कि जो कह कहा है तुम्हारी जंजीरें और इतने डांट के वो पूछता जैसे मालिक वो है गुलाम ये है जंजीरें उन्होंने निकाली डरते हुए दे दी उसने हाथ बढ़ा दिया कहा कि बंद करो और वो कहने लगे आप ये क्या कर रहे हैं हम आपको गुलाम बनाने आए थे आप बने जा रहे हैं डायरोजन ने कहा हम ये राज समझ गए की इस जगत में स्वतंत्र होने का एक ही उपाय और वो ये की गुलामी के लिए भी दिल से हो जाए अब हम कोई अब हमें कोई गुलाम बना नहीं सकता है अब उपाय ही न रहा तुम्हारे पास अब तुम कुछ ना कर सकोगे फिर वो डरे हुए उनको बांध के चलने लगे तो डायाजनी ने कहा कि ना हक तुम्हें ये जंजीरों का बोझ ढोना पड़ रहा है क्योंकि उन जंजीरों को उन्हें पकड़ के रखना पड़ रहा था डाजनी उतार के फेंक दो मैं तो तुम्हारे साथ चल ही रहा हूं एक ही बात का ख्याल रखो कि तुम समय के पहले मत भाग जाना मैं भागने वाला नहीं हूँ तो उन्होंने जंजीरें उतार के रख ली क्योंकि आदमी तो ऐसे ही मालूम हो रहा था जिसने अपने हाथ में जंजीरें पहलवा दी उसको अब और जंजीर में बांध के ले जाने का क्या मतलब फिर जहां से भी वे निकलते हैं तो डायोजनीस शान से चल रहा है और वो गुल, जिन्होंने गुलाम बनाया है वो बड़े डरे हुए चल रहे हैं कि पता नहीं कोई वो पदलाव कर दे किसी जगह पे कोई सड़क पर किसी गांव में और जगह जगह जो भी देखता है वो डायोजनीस को देखता है डायोजनीस कहता है क्या देख रहे हैं ये मेरे गुलाम है ये मुझे छोड़ नहीं भाग सकते वो जगह जगह ये कहता फिरता है मुझे छोड़ नहीं भाग सकते ये मुझसे बने और वो बेचारे बड़े हत हुए जा रहे हैं किसी तरह वो बाजार आ जाए वो बाजार आ गया उन्होंने कि किसी गुफ्तु की जो बेचने वाला था उससे बातचीत की कहा कि जल्दी लीनाम पे आदमी को चढ़ा दो क्योंकि इसकी वजह से हम बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं और भीड़ लग जाती और लोगों से ये कहता है की मेरे गुलाम है अच्छा ये मुझे छोड़ नहीं भाग सकते अगर हो मालिक भाग जाए तो उसको छोड़ के कहाँ हम मती आदमी है और पैसा अच्छा मिल जाएगा तो उसे तख्ती पर खड़ा किया जाता है और नीलाम करने वाला जोर से चिल्लाता है कि बहुत शानदार गुलाम बिकने आया कोई खरीदार है तो डाय जोर से चिल्ला के कहता है कि चुप ना समझ अगर तुझे आवाज लगाना नहीं आता तो आवाज हम लगा देंगे वो घबरा जाता है क्यूँकी किसी गुलाम ने कभी उस नीलाम करने वाले को इस तरह नहीं डांटा था डायरो चिल्ला के कहता है की आज एक मालिक इस बाजार में बिकने आया है किसी को खरीदना हो तो खरीद जिस इंस्ट्रूमेंटेलिटी में जिस यांत्रिकता में हम यंत्र बनाए जाते हैं जहाँ हमारी मजबूरी जहां हम गुलाम की तरह वहां तो व्यक्तित्व मरता है लेकिन कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कह रहे हैं कि तू यंत्रवत बन जा प्रश्न अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तू समझ इस जगत की धारा में तू व्यर्थ ही लड़ मत इस धारा को समझ इसमें आड़ा मत पर इसमें बह और तब तू पूरा खिल जाएगा अगर कोई आदमी अपने ही हाथ से समर्पित हो गया है इस जगत के प्रति इस सत्य के प्रति इस विश्व यात्रा के प्रति तो वो यंत्रवत नहीं है वही आत्मवान है क्योंकि समर्पण से बड़ी और कोई घोषणा अपनी मालकीयत की इस जगत में नहीं इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लेना समर्पण से बड़ी घोषणा इस जगत में अपनी मालकीयत की और दूसरी नहीं है क्योंकि अगर मैं समर्पित करता हूं तो उसका मतलब ही यह है कि मैं अपना मालिक हूं और समर्पित कर सकता हूँ तो इससे अर्जुन यंत्रवत नहीं हो जाता जुन आत्मवान हो जाता है और उसका व्यक्तित्व पहली दफा पूरी निश्चित में इफर्टलेसली खिलता है हम फिर लौटकर कर अरविंद के कृष्ण दर्शन पर आ रहे हैं आपने बताया कि उनका आत्म प्रोजेक्शन हो सकता है जिस कृष्ण की मूर्ति के उन्होंने वहाँ का दर्शन किया लेकिन आपने स्वयं एक बात बताया था आज भी लामा मी के एक ऐसा दिन आता है जब कि कुछ अधिकारी लामा बुद्ध के साथ आज भी स्थापित करते हैं और एक बार और भी ऐसा था कि जब आप गांधी जी पर बोल रहे थे तब किसी ने आपसे प्रश्न किया था कि आप ऐसी बात गांधी जी के संबंध में कैसे कहते हैं क्या गांधी जी ने ऐसा कहा तो आपने कहा था कि मैं ये बात गांधी जी से पूछ कर हूं तीसरी बात और बुद्ध तो गांधी की बात हुई ये बुद्ध की बात हुई ये कृष्ण की बात हुई लेकिन लामा पद्धति के बारे में ऐसा भी पढ़ने में आया है कि अपनी तिब्बत में कुछ वर्ष पूर्व तक ऐसे लामा थे जो कि जीवित अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर से दूसरे स्थान पर पहुंच करके विस्थूल रूप से अपने दर्शन देते थे और वापस फिर आकर के और अपने स्थान पर आ जाय करते थे ये तीनों बातों के बारे में मैं आपसे चाहता हूँ और बरण का भी अरविंद ने कहा है बात इस संबंध में दो तीन बातें समझ लें। एक तो ऐसा मैंने कहा है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जिस हिमालय की श्रृंखलाओं में हम बैठे हैं इसी हिमालय के किसी शिखर पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक विशेष घड़ी में बुद्ध के व्यक्तित्व का दर्शन होता है 500 लामाओं से ज्यादा उस पर्वत शिखर पर कभी नहीं हुए उन 500 में से जब एक कम होता है तभी एक नए नामा को जगह मिलती है लेकिन इसमें और कृष्ण के दर्शन में जो अरविंद को बुनियादी फर्क है कृष्ण के दर्शन में अरविंद इस दर्शन में बुद्ध चेष्टारत है लामा नहीं लामा सिर्फ मौजूद होते इस फर्क को बहुत ठीक से समझ लेना चाहिए यह बुद्ध का आश्वासन है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन फला, फला पर्वत पर रात्रि के इतने क्षणों में भी प्रकट होंगे ये बुद्ध का सागर रूप जो है इस रात की इस घड़ी में फिर लहर बनेगा लेकिन इसमें लामा कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनका कोई पार्ट नहीं है इसमें एक फर्क दूसरा फर्क अरविंद का दर्शन अकेले में हुआ दर्शन है प्रोजेक्शन में और इसमें बुनियादी फर्क ये 500 लोग इकट्ठा दर्शन करते हैं प्रोजेक्शन हमेशा पर्सनल होता है तो उसमें दूसरे आदमी को पार्टिसिपेट नहीं करवाया जा सकता अगर अरविंद को जिस कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं आप कहें कि हम भी इस कमरे में आ जाएं हमको भी करवा दें तो वो कहेंगे ये नहीं हो सकता ये मुझको ही होता इसको दूसरे आदमी के साथ भागीदारी में नहीं देखा जा सकता लेकिन 500 व्यक्तियों के सामने जब कोई चीज प्रकट होती है तो इसको व्यक्ति मन का प्रोजेक्शन नहीं कह सकते और दूसरी बात यह कि पांच लोग टैली करते हैं कि हाँ ठीक ठीक गाड़ी पर ठीक समय पर जो दिखाई पड़ा है वो जो सुनाई पड़ा है वो इसके 500 सौ गवाहे होते अरविंद के अकेले वो खुद ही गवाहे उससे भी पहले जो मैंने बात कही उस कृष्ण दर्शन में अरविंद की सतत चेष्टा है उसमें पूरा प्रयास है कि कृष्ण का दर्शन कैसे हो इसमें कोई चेष्टा नहीं है इसमें एक घड़ी पर एक आश्वासन है जो पूरा होता एक लहर जो पीछे सागर में उठी थी वायदा कर गई है कि फला घड़ी तुम इस तट पर इकट्ठे हो जाना मैं फिर उठूंगी ऑटो है। इसके कई कारण है कि नहीं हो सकता क्योंकि ये जो 500 की सीमित संख्या है इसमें हर व्यक्ति प्रवेश नहीं पाता और सिर्फ वे ही लोग प्रवेश पाते हैं जो अपने अचेतन चित्त को जानने में समर्थ हो गए वो उसका उसकी पात्रता का नियम है जब तक अचेतन चित्त पर हमारी अपनी सामर्थ नहीं है तब तक कलेक्टिवली हम हिप्नोटाइज्ड हो सकते हैं। लेकिन जिस दिन मेरे अपने अचेतन चित्त का मुझे पता हो गया उस दिन मुझे हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता उस दिन कोई उपाय नहीं क्यूँकी मेरे भीतर वो कोई हिस्सा नहीं रहा जहाँ सुझाव डाल के और मेरे सामने कोई प्रोजेक्शन करवाया जा सकता इसलिए जिस एक लामा के हटने पर ही दूसरा लामा चुना जाता है और वो चुनाव भी बड़ी मुश्किल का चुनाव है लामा का चुनाव बड़ी मुश्किल का चुनाव और उसके बड़े अजीब नियम एक लामा मरता भी है अभी दलाई लामा जो आज ये पिछले लामा पिछले दलाई लामा की ही आत्मा है पिछला दलाई लामा जब मरता है एक दलाई लामा जब मरता है तो वो अपना वक्तव्य छोड़ जाता है कि अगली बार इसी शरीर के ढंग में मैं प्रकट होगा तुम खोज लेना और एक अजीब बात है कि एक छोटा सा सूत्र छोड़ जाता है उस सूत्र की पूरे तिब्बत के गांव गांव में बैंड पीट के घोषणा की जाती उस सूत्र का जो बच्चा जवाब दे देता है बहुत मुश्किल है वो दलाई लामा एक मरेगा तो कितने वर्ष बाद तिब्बत के गांव गांव में वो सूत्र घुमाया जाए इसकी वो सूचना कर जाए क्या क्या चिन्ह उस लड़के पे होंगे इसकी सूचना कर जाए और इसका उत्तर सिवाय इस दलाई लामा को किसी को भी पता नहीं वो उत्तर लिख के रख जाएगा वो सब सील्ड होगा और जब कोई बच्चा उसका उत्तर दे देगा और सारे चिन्ह मिल जाएंगे तब वो सील उत्तर खोला जाएगा अगर वो उत्तर वही है जो इस बच्चे ने दिया है तो गवाही होगी कि दलाई लामा के योग हो गए इसको दलाई लामा की जगह पे बिठा दिया जाए ये उसकी ही आत्मा जो उत्तर लिख के गई थी उत्तर दे रही है तो तिब्बती दलाई तिब्बती लामाओं की परंपरा के अपने बड़े अजीब सूत्र ये जो एक आदमी खाली हो जाएगा इस खाली आदमी को खोजने के नियम है और इस पर सब तरह के प्रयोग करके ये जांचने की कोशिश की जाएगी कि आदमी हिप्नोटाइज तो नहीं हो सकता अगर ये हो जाता तो यह पात्र नहीं होगा इसलिए कलेक्टिव हिप्नोसिस का कोई उपाय नहीं है फिर कुछ भी किया नहीं जाता सिर्फ ये 500 लामा एक खास घड़ी में एक खास क्षण में मौन चुपचाप खड़े हो जाते और घटना घटती ना कोई सुझाव दिया जाता ना कोई बात की जाती ना कोई चीत की जाती ये बहुत भिन्न मामला है ये अरविंद के कृष्ण दर्शन का मामला नहीं है दूसरी बात जैसा मैंने कहा उन आत्माओं से जिनके शरीर तो छूट गए लेकिन जो भी सागर रूप नहीं हो गए, संबंध स्थापित किए जा सकते जो आत्माएं शरीर तो छोड़ चुकी हैं, लेकिन अभी सागर रूप में खोने गई हैं, अशरीरी जिनका व्यक्तित्व है उनसे संबंध स्थापित किए जा सकते हैं उसमें कोई कठिनाई नहीं है उसमें जरा भी कठिनाई नहीं है कृष्ण अशरीरी आत्मा नहीं है सागर रूप हो गए गांधी अशरीरी आत्मा है साधारण रूप से जो लोग भी मर जाते हैं इन सब से संबंध स्थापित किए जा सकते हैं उसके अपने नियम अपनी विधि अपना टेक्निक है इसमें बहुत कठिनाई नहीं ये बड़ी सरल सी बात है कई बार ऐसी आत्माएं अपने स्वजनों से खुद भी संबंध स्थापित करने की चेष्टा करती है हम गबड़ा जाते हैं उससे हम परेशान हो जाते हैं उससे जिनको हमने बहुत प्रेम किया है उनको भी हम अशरीर देख के प्रेम करने को राजी न होंगे जिन्हें हमने बहुत चाहा है वे भी अगर कल शरीर के बिना हमारे द्वार पर उपस्थित हो जाएं तो हम दरवाजा बंद करके पुलिस को चिल्लाएंगे हमें बचाओ क्योंकि तो हमने शरीर को ही पहचाना है उससे गहरी तो हमारी कोई पहचान नहीं है जो आत्माएं शरीर के बाहर हैं लेकिन नए जन्मों की तलाश में हैं उनसे संबंध स्थापित करना बहुत सरल सी बात है न उसमें प्रोजेक्शन का सवाल है ना उसमें उनके प्रकट होने का सवाल है सिर्फ उनके पास शरीर रूपी यंत्र नहीं रहा बाकी उनके पास सारे यंत्र है। इसलिए आपको उनसे संबंध स्थापित करने की थोड़ा सा थोड़ा सा ख्याल हो तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहां हम इतने लोग बैठे यहां ऐसा नहीं है कि हम इतने ही लोग बैठे जितने दिखाई पड़ते हैं उतने तो बैठे ही जो नहीं दिखाई पड़ते वो भी मौजूद है और उनसे अभी तत्काल अभी संबंध स्थापित किया जा सकता है सिर्फ आपको रिसेप्टिव होने की जरूरत है कमरा बंद कर लें और तीन आदमी कमरे में सिर्फ आंख बंद करके तीनों हाथ जोड़ जोड़कर बैठ जाएं और इतनी ही प्रार्थना कर लें कि इस कमरे में कोई आत्मा हो तो वो अपनी सूचनाएं दे आप जो सूचनाएं उसको कह दें वो देना शुरू कर देगी आप इतनी कह दें कि टेबल पे जो वेटर पेपर वेट रखा है ये उछल के जवाब देने लगे हाँ तो आप दो चार दिन में पाएंगे कि आपका पेपर बेट उछल के जवाब देने लगा आप ये कह सकते हैं कि दरवाजे पे खटखट करके आवाज कर दे आत्मा तो दरवाजे पे आवाज हो जाएगी फिर इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं ये बहुत कठिन नहीं है क्योंकि आत्माएं 24 घंटे चारों तरफ मौजूद है और ऐसी आत्माएं भी चारों तरफ मौजूद है जो हमेशा विलिंग जो अगर आप कुछ कहें तो करने को सदा तत्पर है जो बड़ी उत्सुक है कि आप किसी तरह का संबंध उनसे स्थापित करें जो कम्युनिकेशन के लिए बड़ी आतुर है जो कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उनको कहने का उपाय नहीं मिलता, क्योंकि उनके और आपके बीच शरीर का ही कम्युनिकेशन का माध्यम था वो टूट गया और दूसरे माध्यम का हमें कोई पता नहीं इसमें अर्चन नहीं है ये बहुत सी सरल सी प्रेतात्म विद्या का हिस्सा है ये जो पूछा गया है कि क्या जैसा कहा जाता है कि एक शरीर से आत्मा दूर जाके वापस लौट आ सकती है बिल्कुल ही लौट आ सकती है जा भी सकती है क्योंकि शरीर से हमारा होना शरीर में हमारा होना है उससे बाहर की यात्रा सदा संभव है उसके अपने मार्ग अपनी विधियां हैं, शरीर के बाहर हुआ जा सकता है यात्रा की जा सकती है दूर तक जाया जा सकता है वापस लौटा जा सकता है कई बार आकस्मिक रूप से भी वैसा हो जाता है जब आपको कुछ पता नहीं होता ध्यान के किसी गहरे क्षण में आप अचानक कई बार ऐसा अनुभव कर पाएंगे कि आपको लगेगा आप शरीर के बाहर हो गए और अपने ही शरीर को देख रहे हैं फिर उस सबके विस्तार है पर वो अलग बात है उस पर कभी अलग ही हम इकट्ठे मिले तो प्रतात्म विद्या पर सारी बात की जा सकती है रहस्य विद्या के अतिरिक्त बौद्धिक स्तर पर भी आत्मा को समझने का और पुनर्जन्म का कोई प्रमाण है यानी दार्शनिक रूप में भी हम इसे सिद्ध कर सकते हैं बिना साधना में गए कि आत्मा है और पुनर्जन्म होता है एक एक जो आत्मा में मरती है उनको भी पता रहता है को तो पता चलता है अपने का तो सब में मरते हैं। या नए जन्म के समय पता चलता है? जो व्यक्ति मरता है उसका सिर्फ शरीर ही मरता है उसका चित्त नहीं मरता उसका मन नहीं मरता वो उसके साथ जाता है और थोड़े समय तक जैसे हम सुबह जब स्वप्न से जागते हैं तो थोड़े समय तक स्वप्न याद रहता है दोपहर होते होते होतेहित हो जाता है सांझ होते होते कुछ याद नहीं रहती कि क्या स्वप्न था जब लेकिन स्वप्न से हम एकदम उठते हैं तब स्वप्न का पिछला हिस्सा थोड़ा सा हमें याद होता है हालांकि स्वप्न हमने बेहोशी में देखा है स्वप्न में होश में नहीं देखा लेकिन जब नींद टूटने के करीब होती तो थोड़ा सा होश आने लगता है और उस होश में जितना स्वप्न की अंकत जितने भी संस्कार छूट जाते हैं वह हमें जागने पे याद रहते हैं लेकिन दोपहर होते होते दोपहर की धूप खिलते खिलते वो सब विदा हो जाते हैं सांझ को हमें कोई स्वप्न याद नहीं रह जाता प्रेतात्मा जैसे ही कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ता है थोड़े समय तक और ये प्रत्येक व्यक्ति की याददाश्त पे समय भिन्न भिन्न होगा उसे थोड़े समय तक अपने स्वजन अपने परिजन याद रहते इन स्वजन और परिजनों को बुलाने के लिए बहुत उपाय किए गए हैं आदमी मरा नहीं कि हम उसकी लाश को तत्काल मरघट ले जाना चाहते हम उसकी आइडेंटिटी को तत्काल नष्ट करना चाहते क्योंकि अब कोई अर्थ नहीं है कि वो हमें याद रखे और ये शरीर जितनी देर रखा जा सके उतनी देर तक वो हमें याद रख सकेगा क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से उसकी सारी स्मृतियां हमसे हैं। ये शरीर बीच का जोड़ है इसको हम ले जाते एकदम से आदमी मरता है तो थोड़ी देर तक तो उसे पता ही नहीं चलता कि मैं मर गया हूं क्योंकि भीतर तो कुछ मरता नहीं थोड़ी देर तक तो उसे ऐसे अनुभव होता है कि क्या कुछ गड़बड़ हो गई शरीर अलग मालूम पड़ रहा है मैं अलग हो गया हाँ, जो लोग ध्यान में गए उन्हें ये तकलीफ नहीं होती क्योंकि इस अनुभव से वो पहले गुजर गए होते हैं मरने पर अधिकतम लोगों को बड़ी विभूचन पैदा होती पहली विभूचन यही पैदा होती है कि मामला क्या है ये लोग रो क्यों रहे हैं ये चिल्ला क्यों रहे हैं कि मैं मर गया क्योंकि मैं तो हूं सिर्फ इतना ही मालूम होता है कि शरीर अलग पड़ा है जो मेरा था और मैं जरा अलग मालूम पड़ रहा हूं और तो कुछ मर नहीं गया इसी शरीर के माध्यम से हमारा सारा एसोसिएशन स्मृतियों इस का इसलिए हम तत्काल मरकर ले जाते हैं उस शरीर को जला देते हैं या गला देते हैं उस शरीर के टूटते ही उस आदमी के स्मृतियों के जाल हमसे एकदम विचिन्न हो जाते हैं और जैसे स्वप्न से उठा आदमी थोड़ी देर में स्वप्न भूल जाता है ऐसा मृत्यु से उठा आदमी या जिसे हम जीवन कहते थे उससे उठा हुआ आदमी थोड़ी देर में सब भूल जाता है वो कितनी देर में भूल जाता है उसके हिसाब से हमने दिन तय किए हैं। जिनकी स्मृति बहुत कमजोर है वो तीन दिन में भूल जाते हैं। जिनकी स्मृति थोड़ी अच्छी दिन में भूल जाते हैं। ये बहुत सामान्य हिसाब से तय किए गए दिन है कि तीन दिन में भूल जाएंगे कि तेरह दिन में भूल जाएंगे लेकिन ये आमतौर से लेकिन प्रगा से प्रगा स्मृति का आदमी एक वर्ष में भूल जाता है इसलिए एक वर्ष तक मृतक के कुछ संस्कार हम जारी रखते हैं। वो एक वर्ष तक हम उसके साथ थोड़ा सा संबंध जारी रखते हैं क्योंकि रह सकता है संबंध लेकिन सामान्यता ऐसा नहीं होता तीन दिन में सब टूट जाता है कुछ का तो और भी जल्दी टूट जाता है वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर होगा साल भर तक बहुत कम आत्माएं बस्ती भी है आत्मा रूप में बहुत जल्दी शीघ्र नए जन्म ग्रहण कर लेती है में जो मरता है वो तो कभी मरता ही नहीं पहली बात जो मरते वक्त पूरे होश में वो तो कभी मरता नहीं क्योंकि वो जानता है सिर्फ शरीर छोटा और जो इतने होश में है उसका कोई ना स्वजन है ना कोई प्रिजन है ना कोई परायाजन है जो इतने होश में है वो स्मृतियों के बोझ से लगता नहीं जो इतने होश में उसकी तो बात ही नहीं और जो मृत्यु में होश से मरता है वो अगले जन्म को होश से ले पाता है जैसे मैंने कहा कि मृत्यु के बाद भी थोड़े दिन तक हमें स्मरण होता है जहां से हम आए जन्म के बाद भी बच्चे को थोड़े दिन स्मरण होता है जहां से वो आया में जीवन का जो अनुभव बीच में गुजरा उसकी थोड़ी स्मृतियां उसके पास होती लेकिन वो धीरे दीर धीरे खो जाती और इसके पहले की वाणी उसे उपलब्ध होती है खो जाती कभी कभी बहुत ही तीव्र स्मृति वाले बच्चों को वे स्मृतियां शेष रह जाती हैं, जो कि उसके बोलने के बाद भी जारी रहती रेयर घटना है स्मृति का बहुत ही अनूठी संभावना के कारण ऐसा होता है एक सवाल इस संबंध में पूछा गया है कि क्या रहस्यात्मक अनुभूति के अतिरिक्त भी पुनर्जन्म का कोई दार्शनिक प्रमाण है दार्शनिक प्रमाण तो सिर्फ तार्किक होते हैं तर्क के आधार पर होते हैं और तर्क की एक खराबी है कि जितने वजन का तर्क पक्ष में दिया जा सकता है ठीक उतने ही वजन का तर्क विपक्ष में दिया जा सकता है तर्क जो है उसको अगर ठीक से कहें, तो जो जानते हैं वो तर्क को वैश्य कहते हैं, जो वो किसी के भी साथ खड़ा हो सकता है उसका कोई अपना अपना कोई निजी मंतव्य तर्क का नहीं है तो जिन लोगों ने तर्क और दर्शन से सिद्ध करने की कोशिश की है कि पुनर्जन्म है उनके विपरीत ठीक उतने ही वजन के तर्कों से सिद्ध किया जा सका है कि पुनर्जन्म नहीं है तर्क जो है वो सुफिस्ट्री है का मतलब कि, कि तर्क जो है वो वकील की तरह है उसका कोई अपना कोई हिसाब नहीं है किसने उसको किया हुआ है अपनी तरफ उसके तरफ वो बोलता है वो अपनी पूरी ताकत लगाता है इसलिए तर्क से कभी कोई निष्कर्ष निष्पन्न नहीं होता बहुत निष्कर्ष निष्पन्न होते हुए मालूम होते होता कभी नहीं क्योंकि ठीक विपरीत तर्क से उतना ही खंडन किया जा सकता है उसमें कोई कठिनाई नहीं है असल में अगर तर्क इतने दूर तक पक्ष में जाता है तो इतने ही दूर तक विपक्ष में जा सकता है इसलिए दर्शन शास्त्र कभी तय नहीं कर पाएगा कि पुनर्जन्म है या नहीं बातें कर पाएगा हजारों साल तक बातें कर पाएगा लेकिन कुछ सिद्ध नहीं होगा तर्क के साथ एक और मजा है कि जिसे आप सिद्ध करते हैं उसे आप पहले ही माने होते हैं तर्क के साथ एक मजा है कि जिसे आप सिद्ध करते हैं उसे आपने पहले ही माना होता है तर्क तो आप पीछे उपयोग में करते हैं किया होता है, हाँ, वो आपका सपोजिशन होता है। एक मित्र है एक बड़े प्रोफेसर है और किसी विश्वविद्यालय में पुनर्जन्म पर खोज का कार्य करते हैं। कोई मुझे उन, उनको मिलाने लेवाया और उन्होंने मुझसे मिलते ही कहा कि मैं वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना चाहता हूं कि पुनर्जन्म है तो मैंने उनसे कहा कि ये तो फिर वैज्ञानिक ना हो पाएगा क्योंकि क्या सिद्ध करना चाहते हैं यह आपने पहले ही पक्का किया हुआ है वैज्ञानिक का मतलब ये होता है कि आप ऐसा कहिए कि मैं जानना चाहता हूँ कि पुनर्जन्म है या नहीं आप कहते हैं मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि पुनर्जन्म है तो सिद्ध होना तो पहले ही है आपके मन में पुनर्जन्म है ये तो पक्का ही है अब रहेगा ये कि दलीलें इकट्ठी करनी तो दलीलें इकट्ठी की जा सकती एक आदमी सिद्ध करना चाहता है कि पुनर्जन्म नहीं है ये तो पक्का ही है अब रहेगी दलील दलीलें इकट्ठी की जा सकती हैं और ये जगत इतना अद्भुत है और इतना जटिल है कि यहाँ सब तरह के पक्षों के लिए दलीलें उपलब्ध हो जाती है इसमें कोई कठिनाई नहीं है दर्शन कभी सिद्ध नहीं कर पाएगा कि पुनर्जन्म है या नहीं तो आपके सवाल को थोड़ा और हटा के कहें ऐसा पूछें कि क्या विज्ञान कुछ कह सकता है कि पुनर्जन्म है या नहीं दर्शन तो कभी नहीं कह पाएगा वो कह रहा पांच हजार साल से कुछ हल नहीं होता जो मानते हैं वो माने चले जाते जो मानते नहीं हैं वो नहीं माने चले जाते और है वाला कभी नहीं है वाले को कन्विंस नहीं कर पाता नहीं है वाला कभी है वाले को कन्विंस नहीं कर पाता ये बड़े मजे की बात है कि जो कन्विंस पूरे पहले से नहीं है वो कभी कन्विंस होता ही नहीं तर्क के साथ तर्क की ये नपुंसकता है तर्क की ये इम्पोर्टेंस है कि आप सिर्फ उसी को कन्विंस कर सकते हैं जो कन्विंस था ही अब इसका कोई मतलब ही नहीं एक हिंदू को आप कन्विंस कर सकते हैं कि पुनर्जन्म है क्योंकि वो कन्विंस्ड है एक मुसलमान को कन्विंस करने जाइए तब पता चलता है एक ईसाई को आप कन्विंस कर सकते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है एक हिंदू को कन्विंस करने चाहिए पता चलता है जो जो पहले से ही राजी है किसी सिद्धांत के लिए तर्क बस उसी के लिए खेल कर पाता है और कुछ नहीं कर पाता है नहीं सवाल को कुछ और तरह से पूछिए सवाल को ऐसा पूछिए कि क्या वैज्ञानिक ढंग से कुछ कहा जा सकता है कि पुनर्जन्म है या नहीं हाँ विज्ञान कोई पक्ष लेके नहीं चलता दर्शन पक्ष लेके चलता रहता है तर्क पक्ष लेके चलता रहता है असल में वैज्ञानिक चित्त का मतलब ही यह है कि जो निष्पक्ष है और जिसके लिए दोनों अल्टरनेटिव खुले हुए जिसने भी क्लोज नहीं किया जो कहता है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है हम खोजने चलते हैं तो विज्ञान जब से खोज करना शुरू किया है ज्यादा देर नहीं हुई अभी थोड़े ही दिन हुए कोई पचास साल जब यूरोप और अमरीका में साइकिक सोसाइटीज निर्मित हुई और उन्होंने थोड़ा सा काम करना शुरू किया अभी कोई 50 साल हुए जबकि कुछ थोड़े से बुद्धिमान लोग जिनके पास वैज्ञानिक की बुद्धि है, रहस्यवादी का नहीं सवाल रहस्यवादी तो बहुत दिन से कहता है कि है और रहस्यवादी लेकिन प्रमाण नहीं दे पाता क्योंकि वो कहता है मैं जानता हूं तुम भी जान सकते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं जान सकता तो रहस्यवादी कहता है कि मेरे सिर के दर्द जैसा है मुझे पता है कि है तुम्हारे सिर में दर्द होगा तुम्हें पता चल जाएगा लेकिन मेरे सिर दर्द का पता तुम्हें नहीं चल सकता और मैं कितने ही चेहरे की आकृतियां बना छाती पीट करू तुम फिर भी कह सकते हो कि पता नहीं बन के कर रहे हो कि सच में दर्द हो रहा है इसको हमेशा कहा जा सकता है पिछले पचास वर्षों में यूरोप में कुछ थोड़े से लोग हुए ओलिवर लाच ब्रॉड और इन सारे लोगों ने कुछ दिशाएं खोजनी शुरू की ये सारे वैज्ञानिक चित्त के लोग हैं जिनकी कोई मान्यता नहीं इन्होंने कुछ काम करना शुरू किया है वो काम धीरे धीरे प्रमाणिक होता जा रहा है इन्होंने जो काम किया है उसकी निष्पत्तियां गहरी हैं और उसकी निष्पत्तियां पुनर्जन्म होता है इस दिशा में प्रगाड़ होती जाती है नहीं होता है इस दिशा में छीन होती जाती जैसे एक तो प्रेतात्माओं से संबंध स्थापित किए जा सके हैं बड़े तरकीबों से बड़ी व्यवस्थाओं से और सब तरह के वैज्ञानिक ढंगों से कोशिश की जा सकी है कि कोई धोखा नहीं है बहुत से मामले धोखे के सिद्ध हुए लेकिन उनका कोई सवाल नहीं अगर एक मामला भी धोखे का सिद्ध नहीं होता तो भी प्रमाणिक है तो प्रेतात्माओं से संबंध स्थापित किए गए हैं वैज्ञानिक ढंग से और उन संबंधों के आधार पर सूचना मिलनी शुरू हो गई कि आत्मा शरीरों को बदलती है कुछ साइकिक सोसाइटीज के सदस्यों ने जिन्होंने जिंदगी भर काम किया मरते वक्त वो वादा करके गए कि हम मरने के बाद पूरी कोशिश करेंगे सूचना देने उसमें दो एक लोग सफल हो सके और मरने के बाद उन्होंने कुछ निश्चित सूचनाएं दी जिसका वायदा उन्होंने मरने के पहले किया था उनसे कुछ प्रमाण इकट्ठे हुए और मनुष्य के व्यक्तित्व में कुछ और नई दिशाओं का अनुभव जैसे टेलीपैथी का कलरो का दूर श्रवण का दूर दृष्टि का और दूर संवाद का इस पर काफी काम हुआ है हजार मील दूर बैठे हुए आदमी को भी मैं यहां बैठ के संदेश भेज सकता हूं बिना किसी वाह उपकरण का उपयोग किए तब इसका मतलब ये होता है कि शरीर ही नहीं अशरी ढंग से भी संवाद संभव है वो मन ही हो आत्मा ने हो ये तो संभावना है इसकी बात करते हैं वो मन भी हो तो भी शरीर से भिन्न कुछ होना शुरू हो जाता है और शरीर से भिन्न होना एक बार विज्ञान के ख्याल में आना शुरू हुआ तो बहुत दूर नहीं है आत्मा का होना क्योंकि झगड़ा जो है वो यही है कि शरीर से भिन्न भीतर कुछ है एक बार इतना भी हो जाए कि शरीर के भीतर शरीर से भिन्न मन भी है तो भी यात्रा शुरू होगी और विज्ञान की यात्रा ऐसे ही शुरू होगी पहले मन ही होगा फिर धीरे धीरे ही हम आत्मा तक विज्ञान को ले जा सके इशारे करवा सके लेकिन मन है अभी एक आदमी है टेड नाम का एक व्यक्ति है जिसके बड़े अनूठे अनुभव साइकिक सोसाइटीज़ में हुए अनूठे अनुभव उसके ये हैं कि वो आदमी अगर न्यूयॉर्क में बैठा उसने मुझे कभी नहीं देखा मेरा कोई चित्र नहीं देखा मेरे संबंध में कभी सुना नहीं लेकिन आप अगर उससे कहें कि वो मेरे संबंध में सोचे विचार करे तो वो आंख बंद कर लेगा और वो मेरे संबंध में ध्यान करेगा और जब आधा घंटे बाद वो आंख खोलेगा तो उसकी आंख में मेरा चित्र उतारा जा सकता है उसकी आंख कैमरा उसकी आंख से मेरा चित्र उतार लेता और इस तरह के हजारों चित्र उतारे गए हैं और फिर मेरे असली चित्र से जब मिलाया जाता तो बड़ी हैरानी होती वो करीब करीब बस फेंटनेस का फर्क होता इससे ज्यादा फर्क नहीं होता इतना साफ नहीं होता लेकिन होता यही है इसका इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि उसकी आंख किसी न किसी तरह मुझे देखने में समर्थ हो गई है न केवल देखने में समर्थ हो गई है बल्कि जैसा मेरे सामने आप मुझे देखें तो आपकी आंख में मेरा चित्र बनता है ऐसे ही हजारों मील फासले पर अज्ञात अपरचित आदमी का चित्र भी उसकी आंख में बन गया है इसके हजारों प्रयोग हुए हैं और हजारों चित्र हजारों तरह के उस आदमी की आंख में पकड़े गए हैं पहली थी के तो बहुत प्रयोग हो गए हैं और अभी चूंकि स्पेस ट्रेवल शुरू हुई और चांद पर जाना है चांद पर तो हम चले गए कल मंगल पर जाना है और फिर लंबी यात्राएं शुरू होंगी जिनमें यात्री वर्षों के लिए जाएंगे और वर्षों बाद लौटेंगे मंगल पर भी एक वर्ष लगेगा आने जाने में इस एक वर्ष की लंबी यात्रा में अगर यंत्रों ने जरासी भी चूक कर दी तो फिर हमें उन यात्रियों से कभी कोई संबंध नहीं हो सकेगा कि वो कहां गए और क्या हुआ बचे कि नहीं बचे अनंत काल तक फिर हमें उनका कोई पता नहीं चलेगा वे हमसे किसी तरह का कम्युनिकेशन न कर पाएंगे इसलिए रूस और अमेरिका दोनों जहां अंतरिक्ष की यात्रा पर गहन शोध चलती है टेलीपैथी में उत्सुक हो गए क्योंकि अगर किसी दिन स्पेस यात्री का यंत्र खराब हो जाए और वो रेडियो यंत्रों के द्वारा हमें खबर ना दे पाए तो टेलीपैथी से खबर दे सके एक अल्टरनेटिव चाहिए नहीं तो यंत्र का कोई भरोसा ही नहीं इधर हम अल्टरनेटिव रखे ना ये बैटरी सेट रखे हुए यंत्र का कोई भरोसा नहीं वो कभी भी लेकिन अभी साधारण यंत्र भरोसा ना भी हो तो कोई खतरा नहीं लेकिन यात्री जो अंतरिक्ष में गया है अगर उसके यंत्र हमें खबर ना दे पाए या हम उसे खबर ना दे पाए हमारा संबंध एक बार टूट जाए तो फिर हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि वो कहां गया है भी अब जगत में या नहीं है वो अस्पथ थामा की कथा हो जाएगी उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा वो फिर कभी मरेगा भी नहीं उसके बाबत हम फिर कुछ भी नहीं जान सकेंगे कभी तो वो कोई तो खबर दे सके यंत्र के अतिरिक्त इसलिए रूस और अमरीका दोनों ही टेलीपैथी में भारी उत्सुक और दोनों ने गहरे प्रयोग किए रूस में एक आदमी है फ़यादेव देव उस आदमी ने हजारों मील दूर तक संदेश पहुंचाने का प्रयोग सफलता से किया है बैठ के वो संदेश भेजेगा किसी व्यक्ति विशेष को और उस व्यक्ति विशेष को उसके भीतर से संदेश आता हुआ मालूम पड़ेगा तो विज्ञान धीरे धीरे आदमी शरीर ही नहीं है उसके भीतर कुछ अशरीरी भी है इस दिशा में कदम उठा रहा और एक बार यह तय हो जाए कि आदमी के भीतर कुछ अशरीरी भी है तो पुनर्जन्म का द्वार खुल जाएगा दर्शन से जो नहीं संभव हो सका रहस्यवादी जो संभव नहीं कर सके सबको समझाना वो विज्ञान संभव कर पाएगा वो संभव हो सकता है वो होता जा रहा है अजय श्री प्रयोग बारिश में कुछ हुआ था एक ग्लास कप में मरते हुए आदमी को सुबह तो उसका कुछ वेट की बात थी आप जो आप कहें ऐसा प्रयोग बहुत जगह करने की कोशिश की गई लेकिन परिणामकारी नहीं हुआ ऐसा ख्याल है स्वाभाविक क्योंकि विज्ञान जब सोचता है तब पदार्थ की भाषा में सोचता है अगर एक आदमी मरता है और उसने शरीर के अतिरिक्त तो कुछ और है और वो निकल जाता है तो वेट कम हो जाना चाहिए लेकिन ये हो सकता है कि जो निकल जाता है वो वेटलेस हो। तो उसका वेट होना ही चाहिए या वो इतने कम वेट का हो कि हमारे पास कोई मापदंड ना हो जैसे कि सूरज की किरणें हैं इसमें कोई वेट है वेट सूरज की किरणें हैं ये इनको तराजू पर तो एक तराजू पर अंधेरा रखिए एक पलवे पर रोशनी रखिए उसको थोड़ा नीचे जाना चाहिए अगर सूरज की किरणें हैं वो नहीं जाता सूरज की किरणें नहीं होनी चाहिए क्योंकि वेट नहीं लेकिन उनमें वेट है अगर एक वर्ग मील की सब सूरज की किरणें इकट्ठी किए जाएं तो एक तोले का वेट देती है तो वो बड़ा मुश्किल मामला है अब कितनी आत्मा में कितना वेट होगा अभी देर तो वो जो प्रयोग किया गया प्रयोग कई जगह किया गया क्योंकि स्वाभाविक हमारा ख्याल है कि आदमी मरता है तो मरते आदमी को कांच के कास्केट में बंद कर दिया सब तरफ से कोई रंध्र द्वार नहीं रहने दिया वो मर गया जितना वजन जिंदा में था उससे कुछ तो कम हो जाना चाहिए अगर कुछ उसमें से निकल गया एक दूसरा जो निकला है उसके निकलने के लिए भी कांच टूट जाना चाहिए क्योंकि कोई रंध्र द्वार नहीं मगर दोनों संभव नहीं हुए न तो कांच टूटा क्योंकि सभी चीजों के निकलने के लिए कांच बाधा नहीं है सूरज निकल जाता है किरणें निकल जाती हैं, हड्डी और लोहा भी बाधा नहीं है एक्सरे की किरण निकल जाती है तो आदमी को क्यों झंझट डालते हो कि उसको निकलने को कोई चीज तोड़नी पड़े नहीं <laughs> अब एक्सरे की किरण आपकी हड्डी और छाती के भीतर चली जाती है हड्डी को पार करके चित्र ले आती और कहीं कुछ टूटता नहीं कहीं कोई छेद नहीं हो जाता तो जब एक्सरे की बहुत स्थूल किरण भी कांच को बिना तोड़े हड्डी को बिना तोड़े लोहे की को बिना तोड़े लोहे की दीवार को पार कर लेती है तो आत्मा को ही कौन सी कठिनाई हो सकती है लॉजिकली कोई कठिनाई नहीं मालूम पड़ती और जगत में बहुत कुछ वेटलेस है असल बात यह है कि जिसको हम वेट कहते हैं वो बहुत गहरे में हम समझे तो वेट नहीं सिर्फ ग्रेविटेशन मगर इसको जरा गणित की तरह समझना पड़ेगा आपका वजन है यहाँ समझ लीजिए कि 40 किलो तो चांद पे आपका वजन 40 किलो नहीं होगा आप बिल्कुल यही होंगे चांद पे आपका वजन आठ गुना कम हो जाएगा इसलिए अगर आप यहां 6 फीट ऊंचे कूद सकते हैं तो चांद पर आठ गुना ज्यादा कूद सकेंगे क्योंकि चांद की जो कशिश है ग्रेविटेशन है वो पृथ्वी से आठ गुना कम और सब वजन जमीन के खिंचाव का वजन है अब यह हो सकता है कि जमीन आत्मा को न खींच पाती हो कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेविटेशन जो है वो आत्मा को खींचता हो तो फिर वजन नहीं होगा अगर हम कभी किसी दिन ऐसी ऐसी जगह बना लें जो नॉन ग्रेविटेशनल हो वहां किसी का वजन नहीं होगा चांद पर भी जो यात्री जा रहे हैं उनको जो सबसे महंगा और खतरनाक अनुभव होता है वो वेटलेसनेस का है जैसे ही पृथ्वी का घेरा छूटता है 200 मील तक पृथ्वी खींचती है 200 मील तक पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड 200 मील तक पृथ्वी की कशिश आदमी को खींचती 200 मील के बाद पृथ्वी का खींचने का घेरा समाप्त हो जाता है उसके बाद आदमी एकदम वेटलेस हो जाता इसलिए अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री को अगर जरा भी उसका पट्टा छूट गया जो कमर से बंधा है तो वो फुग्गे की तरह यान में लटकेगा फुग्गे की तरह वो सिर उसका ऊपर जाके यान के छत से लग जाएगा और फिर उसको नीचे आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नीचे ग्रेविटेशन के बिना बिनाना बहुत मुश्किल उसको खींचना पड़ेगा तो आत्मा पर ग्रेविटेशन लागू होता ही हो तो तो यह प्रयोग ठीक है पेरेसिया कहीं भी किए जाते हैं अन्यथा ठीक नहीं है। मेरी अपनी समझ यह है कि पदार्थ पर जो नियम काम करते हैं वो पदार्थ की सघनता के कारण ही करते हैं आत्मा को अगर हम ठीक से समझें तो विरलता की अंत है वो इसलिए उस पर कोई नियम काम नहीं करते वो नियम के बाहर हो जाती है और जब तक हम नए नियम से उस पर खोजने नहीं जाते जब तक हम पदार्थ के नियमों को ही आधार बनाकर आत्मा के संबंध में खोज करते रहेंगे तब तक विज्ञान का उत्तर आत्मा के संबंध में इंकार का रहेगा वो कहेगा नहीं लेकिन ये जो साइकिक सोसाइटीज की मैंने बात की ये जो राइन और मायर्स के प्रयोग की मैंने बात की ये जो ओलिवर ला जो ब्राट की चर्चा की ये सारे लोग विज्ञान की प्रतिष्ठित पदार्थ को नाचने की नापने की पद्धति को छोड़कर आत्मा के अज्ञात मापदंडों की खोज कर रहे हैं। इनसे आशा बनती है कि कुछ सूत्र धीरे धीरे निश्त होंगे और विज्ञान उस बात की गवाही दे पाएगा जिस बात की गवाही रहस्यवादियों ने सदा से दी है लेकिन प्रमाण नहीं दे पाए ने कहा आपने कहा कि अर्जुन कृष्ण के प्रति समर्पित हुए इसलिए यंत्रवत न होकर स्वतंत्र हुए तो विवेकानंद भी रामकृष्ण के प्रति समर्पित होते कोई भी यंत्रवत रहे आत्मवान क्यों न हो पाए इसका क्या कारण इसके कारण है रामकृष्ण और विवेकानंद के बीच का जो संबंध है पहली तो बात गुरु और शिष्य के बीच का संबंध है कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संबंध है वो गुरु शिष्य का संबंध नहीं दूसरी बात कृष्ण की पूरी चेष्टा अर्जुन के द्वारा जगत को कोई संदेश पहुंचाने की नहीं है अर्जुन को ही संदेश देने की रामकृष्ण की चेष्टा विवेकानंद को संदेश देने की नहीं विवेकानंद के द्वारा जगत तक संदेश पहुंचाने की कृष्ण को तो पता भी नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो गीता बन जाएगी आकस्मिक घटना है कि वो बन गई कृष्ण ने तो सहजी युद्ध के स्थल पर खड़े होकर कहा होगा ये तो पता भी नहीं होगा कि ये वक्तव्य जो है इतना कीमती हो जाएगा और सदियों तक आदमी इस पर सोचेंगे ये कहा तो गया था सिर्फ अर्जुन के लिए निपट उसके सोचने के लिए था ये नहीं था कि ये दुनिया को जाके कहेगा ये अर्जुन को ही बदलने के लिए थी ये खबर ये उसके लिए ही था निपट ये बड़ी इंटीमेट चर्चा थी ये दो व्यक्तियों के बीच से सहज व्यक्तिगत बातचीत थी और मेरा अपना अनुभव यह कि इस जगत में जितना भी महत्वपूर्ण है वो सदा इंटीमेट डायलॉग है सदा इसलिए लिखने वाला कभी उस गहराई को उपलब्ध नहीं होता जो बोलने वाला उपलब्ध होता है इसलिए दुनिया में जो भी श्रेष्ठ है वो बोला गया है इधर सुबह हम बात करते थे अरविंद ने कुछ भी नहीं बोला सब लिखा है कृष्ण ने क्राइस्ट ने बुद्ध ने महावीर ने रमन ने कृष्ण मूर्ति ने सब बोला है बोलने का माध्यम पर्सनल है लिखने का माध्यम हम है लिखते हम किसी के लिए नहीं पत्रों को छोड़ के सब हम किसी के लिए नहीं लिखते कौन है रिसीवर उसका कोई पता नहीं होता एब्स्ट्रैक्ट लेकिन बोलने का माध्यम तो बड़ा व्यक्तिगत हम किसी से बोलते हैं तो कृष्ण तो अर्जुन से बोल रहे हैं सीधे जगत का कोई सवाल नहीं है यहाँ यहां दो मित्रों के बीच एक बात हो रही रामकृष्ण के साथ स्थिति और है और कारण है स्थिति का जैसा मैंने सुबह कहा उसे थोड़ा ख्याल में लेंगे तो समझ में आ जाएगा रामकृष्ण को अनुभव तो हुआ लेकिन रामकृष्ण के पास वाणी बिल्कुल नहीं थी और रामकृष्ण को जीवन भर यही पीड़ा थी कि कोई मुझे मिल जाए जो वाणी दे दे जो वो जानते थे वो बोल नहीं सकते थे रामकृष्ण एकदम अशिक्षित अपने दूसरी बंगाली की पता नहीं बास के फेल इतना उनका शिक्षण है जान तो लिया उन्होंने बहुत लेकिन इसको कहे कैसे इसके लिए उनके पास शब्द नहीं सुविधा नहीं व्यवस्था नहीं तो कोई चाहिए जिसके पास शब्द हो सुविधा हो व्यवस्था हो विवेकानंद के पास तर्क है वाणी है अभिव्यक्ति है। रामकृष्ण के पास अनुभव है तर्क नहीं वाणी नहीं अभिव्यक्ति नहीं रामकृष्ण के जो वक्तव्य भी, भी हमें उपलब्ध हैं आज भी बहुत काट छांट के और सुधार के किए गए क्योंकि रामकृष्ण तो देहाती आदमी थे वो बोलने में गाली भी दे देते थे गाली भी बक देते थे <laughs> तो देहात के आदमी थे जैसा देहात में सहज आदमी बोलता है ऐसा बोलते थे वो सब गालियां काटना पड़ी मैं तो नहीं मानता की ठीक हुआ उनको होना चाहिए ऑथेंटिक होनी चाहिए रिपोर्ट जो उन्होंने कहा था वैसी होनी चाहिए ठीक है वो देते थे गाली इसकी क्या बात और गाली ऐसी क्या बुरी होना चाहिए वह लेकिन हमारे मन में डर लगेगा कि साधु और गाली दे रहा हो परमहंस इसको अलग कर दे इसलिए बहुत काट छाट के रामकृष्ण को पेश करना पड़ा है रामकृष्ण के पास संदेश के लिए कोई सुविधा नहीं थी इसलिए रामकृष्ण बिल्कुल गूंगे थे विवेकानंद जब रामकृष्ण के पास आए तो रामकृष्ण को आशा बंधी कि ये व्यक्ति जो मेरे भीतर घटा है उसे दुनिया तक कह सकेगा इसलिए विवेकानंद को इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ा और एक घटना आपको कहूं जिससे ख्याल में आ जाए विवेकानंद को समाधि की बड़ी आकांक्षा थी तो रामकृष्ण ने उन्हें समाधि का प्रयोग समझाया करवाया रामकृष्ण महिमाशाली थे उनकी मौजूदगी भी किसी के लिए समाधि बन सकती थी उनके स्पर्श से भी बहुत कुछ हो सकता था उतना जीवंत व्यक्तित्व था जिस दिन पहली दफा विवेकानंद को समाधि का अनुभव हुआ विवेकानंद ने क्या किया उस आश्रम में कालू नाम का एक आदमी था वो दक्षिणेश्वर के मंदिर के पास ही रहा बहुत बोला भाला आदमी था मंदिरों के पास जब तक भोले भाले आदमी रहे तभी तक मंदिरों की सुरक्षा है जिस दिन वहां चालाक आदमी पहुंचते हैं उस दिन तो सब खराब हो जाता है। वो तो कालू बड़ा भोला भाला आदमी था उसको दिन भर पूजा में लग जाता था क्योंकि उसके कमरे में जमाने भर के देवी देवता थे एक हाथ तो नहीं थे जो भी देव देवता मिलते थे कालू उनको ले आते थे उसके कमरे में कालू के जगह नहीं बची थी वो बाहर सोते थे जो भी आदमी भगवान के चक्कर में पड़ेगा एक दिन बाहर सोना पड़ेगा क्योंकि भगवान तो भीतर सब जगह घेर लेता है हाँ तो वो इतनी दिक्कत में पड़ गया था कि उसके पास सैकड़ों भगवान थे तरह तरह के भगवान थे जहां जो भगवान मेले ले आया और वो सुबह से पूजा शुरू करता तो सांझ हो जाती क्योंकि सभी की पूजा करनी पड़ती विवेकानंद ने कई दफा समझाया कि कालू तू बड़ा ना समझ एक सबको भगवान तो अदृश्य वो तो सब जगह मौजूद है वो कहता होगा पहले हम अपने कोठे से निपट लें बाकी वो बेचारा सीधा साधा आदमी था विवेकानंद ने बहुत उसको तर्क दिए लेकिन सीधे साधे आदमी को तर्क भी नहीं दिए जा सकते वो हंसता था होगा तो तो ठीक कहते हो लेकिन अब जिनको ले ही आए अब इनका स्वागत सत्कार तो करना ही पड़े कई दफा उसको कहाके कहा कहा के अत्थर पत्थर इकट्ठे कर रखे कहीं छोटे शंकर बड़े शंकर न मालूम क्या क्या ये क्या तू और दिन भर इसमें गंवाता है किसी को टीका लगाता कभी घंटा बजाता तेरा समय इसमें जाया हो रहा वो कालू कहता कि औरों का समय जाया जाया हो रहा है। मेरा इसमें की और तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा अभी हर्ज क्या रहेगा आखिर में जिस दिन विवेकानंद को पहले दफा समाधि लगी अचानक भीतर शक्ति की ऊर्जा का जन्म हुआ और विवेकानंद को जो पहला ख्याल आया वो यह आया कि अगर इस ऊर्जा के क्षण में मैं कह दू कालू को फेंक अपने भगवानों को तो रोक नहीं सकेगा हुआ उन्होंने ऐसा सोचा उधर बेचारे कालू सीधे सादे आदमी को संदेश मिल गया <laughs> उसने बाधी पोट ली अपने सब भगवानों की और चला गंगा की तरफ फेंकने ये तो मन नहीं सोचा था विवेकानंद ये तो अपने कमरे में बंद थे लेकिन जब ऊर्जा जगी ते तो समझ ही लेना जब ऊर्जा जगे तो भूल के भी उसका उपयोग मत करना अन्यथा भारी नुकसान होता उसे जगने देना बस उसका जगना ही उसका उपयोग है उसका कोई उपयोग मत करना विवेकानंद ने तत्काल उपयोग किया और जिस कालू को वो तर्क से नहीं समझा सके थे उसके साथ पीछे के रास्ते से उपद्रव किया उनको ख्याल भी नहीं था उन्होंने सिर्फ ये सोचा ही कि अगर इस वक्त मैं कालू को कह दूंगा उठ कालू वो फेक सब तो इतनी ऊर्जा मेरे भीतर है कि कालू बच नहीं सकेगा ये उन्होंने सोचे उधर कालू ने अपना पूजा मूजा कर रहा था उसने सब बोटली बांधी सब भगवानों को कंधे पे टांग के वो बाहर निकला रामकृष्ण ने उससे कहा कि पागल अंदर ले जा उसने कहा कि सब बेकार रामकृष्ण ने कहा कालू ये तू नहीं बोलता है ये कोई और बोल रहा है तू भीतर चल मैं उसको देखता हूँ सैतान को जो बोल रहा है <laughs> वो भागे गए दरवाजा तोड़ा और विवेकानंद को हिलाया और कहा कि बस ये तुम्हारी आखिरी समाधि हुई अब आगे तुम्हें समाधि की अभी जरूरत नहीं है और ये कुंजी मैं अपने पास रखे लेता हूँ ये तुम्हारी समाधि की चाबी मैं अपने पास लेता हूं। मरने के तीन दिन पहले लौटा दूंगा देवकनंद बहुत चिल्लाया और रोया के आप ये क्या करते हैं मुझे समाधि रामकृष्ण ने कहा कि अभी और बहुत काम लेने अभी तुम समाधि में गया तो बिल्कुल चला जाएगा वो काम जो चाहिए वो नहीं हो पाया अभी तुझे जो मैंने जाना है वो सारी दुनिया तक पहुँचाना है और तू मोह मत कर और तू स्वार्थी मत बन तुझे एक ऐसा वृक्ष बनना है बट वृक्ष जिसके नीचे हजारों लोगों को विश्राम मिल सके और छाया मिल सके इसलिए चाबी अपने पास रख लेता हूं। वो चाबी पास रख ली गई मरने के तीन दिन पहले विवेकानंद को वापस मिली मरने के तीन दिन पहले उनको दोबारा समाधि उपलब्ध हुई लेकिन इसमें जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि जिस समाधि की चाबी रखी जा सके वो समाधि साइकिक से ज्यादा नहीं हो सकती जो समाधि किसी दूसरे के हां या ना कहने पर निर्भर हो वो गहरे मनस से ज्यादा नहीं हो सकती मनस पार नहीं हो सकती मन के पार की नहीं हो सकती और जिस समाधि में कालू को मूर्तियां फेंकने का ख्याल आ जाए वो समाधि बहुत आत्मिक नहीं हो सकती उसका कोई कारण नहीं है आने का तो विवेकानंद को जो समाधि घटी वो मानसिक है शरीर से बहुत ऊपर है लेकिन आत्मा से बहुत नीचे और फिर रामकृष्ण की जो तकलीफ थी उसकी वजह से विवेकानंद को रोकना जरूरी था कि वो और गहरे में चले जाएं अन्यथा कौन उस संदेश को लेकर जाता आज रामकृष्ण को हम जानते हैं तो सिर्फ विवेकानंद की वजह से लेकिन विवेकानंद को बड़ी कुर्बानी करनी पड़ी लेकिन इस विराट जगत के लिए वैसी कुर्बानी अर्थपूर्ण है और रामकृष्ण को विवेकानंद को रोकना पड़ा साइकिक पर कि वो आगे न चले जाए अन्यथा पर विवेकानंद को राजी नहीं किया जा सकता था और रामकृष्ण की दुविधा यही थी कि बुद्ध को जो दोनों एक साथ मिले हैं वो रामकृष्ण को अकेले हैं वो जानना तो मिल गया है बताना नहीं है उनके पास वो उसे नहीं बता सकता इसलिए किसी और आदमी के कंधे का सहारा लेना पड़ा रामकृष्ण विवेकानंद के कंधों पर बैठ के ही यात्रा किए इसलिए इसमें मैं मानता हूं कि विवेकानंद इंस्ट्रूमेंट बने बनाए गए लेकिन कृष्ण अर्जुन को इंस्ट्रूमेंट नहीं बना रहे कोई बात ही नहीं इंस्ट्रूमेंट वो सिर्फ कह रहे जो है उसको प्रकट कर रहे हैं फिर अब हम ध्यान के लिए बैठे